रा माने तो सब दुख दूर कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग नमस्कार नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार और पहली बात तो यह कहूँगा कि साहब एक चीज़ जो पिछले हफ्ते छूट गई थी उसको इस हफ्ते में बातें शुरू करते ही पूरा कर देना है पिछले हफ्ते आपको वो जो हमारा संगीत में पहली होती है ना उसके बारे में बताना छूट गया था क्योंकि समय की कमी थी बातें ज़्यादा थी तो साहब आपको बता दें पिछले हफ्ते का गाना था शराफत दी मैंने। और सच बात तो यह है कि पिछले हफ्ते में शराफत कुछ थोड़ी छूट सी भी गई थी क्या सर हमें वो हमें पता ही नहीं चला सोहनपुर का मेला हाँ। शरीफों के लिए नहीं था ना साहब अरे तो इसलिए वो बात मतलब समझ लीजिए कि आप कुछ कुछ तो समझ ही गए होंगे मगर कोई बात नहीं चलिए तो एक बात तो ये हो गई दूसरी बात कि इस हफ्ते का गाना सचमुच में बेहद शराफत का गाना है तो साहब वो गाना आपके लिए ये रहा और सबको पता होगा चलिए तो ठीक है देखते हैं गाना ये रहा आपके लिए कैसा चलिए तो अब ये इस बात को दरकिनार करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि आज जब हम ये कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय इतवार की सुबह है और आज साहब फ्रेंडशिप डे दे है देखिए यूँ तो दोस्तों के लिए हर दिन दोस्ती का दिन होता है मगर फ्रेंडशिप डे एक ऐसा दिन मेरे हिसाब से है जबकि हम वास्तव में पूरे दिन शायद सिर्फ दोस्तों की ही चर्चा करते हैं उन्हीं को याद करते हैं और आज के जमाने में तो ये कहा जा सकता है कि साहब कुछ नहीं तो कम से कम फोन तो कर ही लेते हैं नहीं ये बहुत अच्छी बात है कि दोस्त हैं और दोस्ती निभाई जा रही है और बातें हो रही हैं एक दूसरे का हाल चाल और गपड़ा का चल रहा है बिल्कुल सही बात है साहब तो क्योंकि अब जिस उम्र में हम पहुँच गए हैं वहाँ पर दोस्त हैं ये अपने आप में एक बड़ी बात है हाँ। तो चलिए साहब पहले सबसे तो सभी दोस्तों को एक बार फिर से याद दिला दें अपनी कि पता नहीं आ, आ, हम और आप कब दोस्त बने मगर जब भी बने तब से ले अब तक दोस्ती चल रही है ये अच्छी बात हाँ मैं ये बात तो पक्की कह सकता हूँ कि साहब मैंने आज तक एक भी दोस्त मतलब अपनी तरफ से नहीं गवाया है कुछ दोस्त तो आ, नहीं रहे दुनिया में मगर हमने अपनी जानकारी में अपनी ओर से एक भी दोस्त नहीं गवाया जिसको एक बार दोस्त कहा उसके बाद फिर उससे दोस्ती छोड़ी नहीं चाहे जो भी मुसीबतें अ मुसीबत कहना उसको गलत होगा कठिनाइया अरे यार कठिनाई और मुसीबत तो एक ही बात है न कठिनाई डिफिकल्टी मुसीबत तो ऐसी होती है कि जिसमें कि आप, आप एकदम समस्या में पड़े जाते हैं ओके okay, पर... चलिए तो साहब कितने भी ऐसे वक्त आए हों जबकि शायद लगा हो कि अब हम न दोस्त रह पाएंगे मगर साहब हमने तब भी कोशिश करके हमने भी और हमारे दोस्तों ने भी उस दोस्ती को बनाए रखा आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग अब हो गए अलग हो गए पहले साथ रहते थे मिलते जुलते थे इससे फ़र्क पड़ता है ज़्यादा साहब देखिए कभी कभी शिकायतें हो जाती हैं कि साहब मैं ही फ़ोन क्यों करता हूँ हमारे दोस्त फोन क्यों नहीं करते कभी ऐसी शिकायत दिल में आती है जैसे कि पहले जमाने में होता था ना कि भाई मैं ही चिट्ठी क्यों लिखता हूं, कभी वो चिट्ठी क्यों नहीं लिखते तो ये बात आज थोड़ी ज्यादा उभर के आती है क्योंकि नॉर्मली जब चिट्ठी पत्री होती थी तब तो जवाब सवाल यानी कि एक आप भेजते थे एक खत आप भेजा एक खत दोस्त ने भेजा तो उसका सिलसिला सच चलता रहता था मगर आज के इमीडिएसी के ज़माने में ये जो दोस्ती वाली बात है ना ये आ गई है फ़ोन पर और उससे भी बुरी ये आ गई है व्हाट्सएप पर यानी कि जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है सुबह उठ के एक फॉरवर्डेड मैसेज को फॉरवर्ड कर दीजिए बस हो गई आपकी दोस्ती पूरी साहब हमें तो लगता है कि दोस्तियां ख़त्म करने का ये एक बेहद उमदा तरीक़ा है अरे ऐसे ना कि भैया बस खाली मैसेज ही फॉरवर्ड हो रहे हैं खबरें तो जा नहीं रही हैं कोई हाल चाल नहीं बता रहा है बाद में पता चलता है अभी आपको याद होगा ना वो पिछले दिनों हाँ। जिन भाई साहब की पत्नी अस्पताल में भर्ती हो गई थी और उनकी खबर उन्होंने खुद नहीं दी वो तो व्हाट्सएप के मैसेज भेजते ही रहे ओ, हा, हा, हा। तो साहब बात यह है कि ऐसी दोस्ती का क्या फायदा जहां पर कि आप अपना हाल अपने दोस्त को ना बता सके या दोस्त से आप उसका हाल ना पूछ सके मतलब सच्चा हाल हाँ यार रियालिटी मैं ठीक हूँ ये तो कोई हाल नहीं होता ना तो चलिए साहब कोई बात नहीं तो ये हैप्पी फ्रेंडशिप डे एक बार फिर से और अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पर मुद्दे की बात ये है हम भी कह दें है तो साहब मुद्दे की बात यह है कि मैंने अभी एक पत्रिका पत्रिका मतलब बनारस से निकलती है सोच विचार नाम की एक पत्रिका उसका एक अंक मेरे पास आया तो साहब मैं उस पत्रिका का वार्षिक ग्राहक हूं तो उसके अंक तो आते ही रहते हैं और आपको पहले सबसे ये बता दूं क्योंकि बातें चल रही हैं ना इसलिए बताना ज़रूरी है कि मैंने सोच विचार पत्रिका लेनी सिर्फ इसलिए शुरू क्योंकि वो एक साहित्यिक पत्रिका है उसमें कहानियां बहुत अच्छी आती हैं और आपको बताएं उसकी जो कहानियां हैं ना वो बड़ी सकारात्मक यानी बेहद पॉजिटिव कहानियाँ होती हैं देखिए कहानियाँ तो बहुत सी हैं और बहुत सी कहानियों में नेगेटिविटी बेहद होती है यानी कि कहानी दुखांत हो गई या उसके अंत में आप पाते हैं कि साहब बदमाश जो है वो जीत गया मगर इसकी कहानियों में सकारात्मकता बहुत है, है। तो साहब हमने इसलिए इस पत्रिका को पढ़ना शुरू किया तो अभी इस पत्रिका का एक अंक आया काशी अंक और साहब काशी अंक में उसने काशी के विद्या यानी कि यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में बातें की उसका उन्होंने हेडिंग दिया सर्व विद्या की राजधानी अब साहब जब सर्व विद्या की राजधानी कहा ना तो हमें साहब फौरन याद आ गया कि हमने बहुत ही साल पहले जब यूनिवर्सिटी बनारस में यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब एडमिशन लिया था तो उसके आई कार्ड पर यानी कि जो आइडेंटिटी कार्ड हमको मिला था उस पर एक लाइन लिखी होती थी सर्व की राजधानी उसका गाना है आपको मालूम है अच्छा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एंथम टाइप का है ओ मधुर मदु, मनोहर अतीब सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी ये उसकी तो साहब ये उसके आई कार्ड के ऊपर लिखा होता था तो साहब हमें समझ नहीं आता था कि इसको सर्व विद्या की राजधानी क्यों कहा जा रहा है हमें शायद ऐसा लगता था कि शायद चूंकि उस यूनिवर्सिटी में इतने ढेरों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं या और वो सब एक ही कैंपस में स्थित हैं इसलिए कहते होंगे खैर अब साहब अभी जब उस अंकक को पढ़ा तो सर्व विद्या की राजधानी काशी याद आ गई और साहब हमने सोचा कि आज आपसे उसी सर्व विद्या की राजधानी की चर्चा करें हम आपको सच बताए सर्व विद्या यानी विद्या जो है ना उसमें सब्जेक्ट्स का तो जो भी आ, मतलब जो भी आ, क्या कहा जाए कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान हो वो तो है मगर उससे भी अधिक योगदान होता है उस विद्या का दान करने वालों से तो साहब मैंने सोचा कि आज से मैं आपसे देखिए मैं वादा तो बहुत से करता हूँ ना मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपसे वादा करता था मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको शहरों के बारे में बताऊंगा और भटक के कहाँ आ गया मगर आज आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर समय रहा तो आज ही वरना अगले एक दो एपिसोड में उन अध्यापकों उन शिक्षाविदों शिक्षा के दान करताओं की चर्चा आपसे आपसे जिनसे मैं बना हाँ। मैं बनारस में मिला। देखिए, अब क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि शिक्षा तो मैंने पहले भी पाई हाँ। और मतलब सच बात यह है कि बचपन से शिक्षा तो देने वाले माता पिता गुरुजन जो भी आपसे बड़े थे उन्होंने आपको कुछ ना कुछ शिक्षा तो दी ही है परंतु यदि देखा जाए तो स्कूली या विश्वविद्यालय या विद्यालय ये शिक्षा जो है वो आपको इन मतलब जो कह सकते हैं प्रोफेशनल टीचर्स ने ही दी है देखिए कायदे से प्रोफेशनल टीचर कहना कोई बहुत मुझे बहुत सुसंस्कृत या सुसभ्य बात नहीं लगती है मुझे लगता है कि टीचर को पेशेवर कहना या प्रोफेशनल कहना कोई बहुत मतलब उचित नहीं, है। की बात नहीं है। हाँ, क्योंकि टीचर कभी पेशेवर नहीं होता है टीचिंग कोई पेशा नहीं है मेरे हिसाब से क्योंकि अब जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं ना तो टीचिंग को पेशे के बजाय पैशन कहना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है मगर खैर एक बात बताइए हाँ, जो आपके लिए पैशन है वो किसी के लिए अनपैशन वाला काम ही तो हो सकता है। है हाँ, शायद वो उनकी तो, मजबूरी हाँ, उन... मगर तब सवाल तब सवाल यह कि उनको हुँ. शिक्षा प्रदाता शायद आप नहीं कह पाएंगे क्यों भाई अब क्यों का जवाब तो मैं आपको रहे नहीं दे पाऊंगा शिक्षित हैं मगर उनका पढ़ाया हुआ जैसे खाना होता है ना तो खाने का जो होता है ना कि देखिए एक खाना वो होता है जो प्यार से बनाया जाता है यानी कि आपके घर परिवार में माँ बनाती है बहन बनाती है पत्नी बनाती है कोई भी जो प्यार से खाना बनता है और एक खाना वो होता है जो फर्ज अदायगी में बनाया जाता है तो मुझे लगता है कि दोनों खानों के सीरत में फ़र्क होता है सूरत तो भले ही एक जैसी हो मगर दोनों का असर अलग होता है ये बिल्कुल सही बात है हमें याद है आप आ, मतलब हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं अपने माओ की बात नहीं कर रहे हैं आप मलाड में जब हम लोग थे तो आप अक्सर मतलब महीने दो महीने के बाद कहते थे आज नीमा देवी आज तुम कुछ नहीं करोगे आज तुम किचन की तरफ नहीं जाना और आप पूरा जम्मा ले लेते ले पूरा खाना नाश्ता वॉटैवर वन मील पूरा आप बनाते थे और बाकायदा न्यूज़ पेपर को स्टेपल करके वो शेफ़ कैप बना के और काम करते थे और हम लोग को खाना लगा के बुला के खिलाते थे हम कुकू चिंकी कितना एंजॉय करते थे कभी कभी शायद साम्या भी आ जाती थी आ, सिंगल भैया की संजीव सिंगल भैया की बेटी छोटू सी वो भी और हम लोग सब खाते थे हम लोग बहुत खुश होते थे और आप इतने खुश होकर खिलाते थे मगर उसके बाद आप क्या करते थे आप एक में एक प्लेट अच्छे से रख के और उसमें एक पेपर रख के देते थे पता चला वो बिल भी पेश कर दिया। तो वो खाना में अच्छा होता था। हाँ तो देखिए साहब तो उसी तरह से अध्यापन भी जब मजबूरी में या पेशे के तौर पर होता है तब उसकी दी हुई शिक्षा और एक उस अध्यापक की दी हुई शिक्षा जो पैशन के तौर पर अध्यापन अपना रहा है दोनों में फर्क होता है हाँ। तो साहब मैं इसीलिए बोल रहा था तो चलिए तो मैं आपको ये कहना चाहता था कि मुझे सच बताऊं तो बनारस से पहले के अपने भी टीचर्स की यानी अध्यापकों की याद नहीं है सिवाय एक चतुर्वेदी जी की याद है जो हमें ट्यूशन पढ़ाने के लिए फरुखाबाद में आते थे अच्छा। आ, मगर उनका भी मुझे कुछ बहुत ज्यादा याद नहीं है मुझे बनारस में आने के बाद अनेक अध्यापकों की याद है जिसमें मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा कॉलेज के अध्यापक श्री राम कुंवर सिंह जी की श्री आर के सिंह साहब जो थे वो हमारे साइंस टीचर थे क्लास टेन सी में आया था मैं और साहब वो हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे साहब मुझे आज भी याद है कि वो एक मोटे से कपड़े का कुर्ता सफेद रंग का और एक धोती पहनते थे और उनका कद थोड़ा छोटा था अगर मुझे सही याद है तो उनके चेहरे पर मूछे भी थी और साहब वो अक्सर हाँ हम लोगों को विज्ञान मतलब हमारे हमारी तो विज्ञान और मुझे लगता है विज्ञान की क्लास थी उनकी और शायद हाँ विज्ञान की ही क्लास थी उनकी तो साहब साइंस पढ़ने का जो मजा के साथ आता था वो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता अच्छा? क्यों क्योंकि वो हमेशा यू तो वे बहुत सख्त टीचर माने जाते थे मगर कभी भी उनको आप उनकी बात के बीच में रोककर सवाल पूछ सकते थे अरे वाह और साहब वो आपके संतुष्ट होने तक आपके सवाल का जवाब देते थे वाह! यानी कि अगर आपका प्रश्न मूर्खतापूर्ण भी होता तो भी उसका जवाब उनसे जरूर मिल जाता तो तो मैं बता सकता हूं कि मैंने मैंने उनसे उनसे देखिए हर टीचर से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा उनसे जो मैंने सीखा जो वो था धैर्य धैर्य मतलब ये अगर आपको किसी बच्चे को पढ़ाना है तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक ऐसा गुण मुझे दिखाया और शायद सिखाया मैं ये कह सकता हूं, जिसमें ये था कि जब तक सामने वाला संतुष्ट नहीं होगा तब तक उसका आगे कुछ भी एक्सेप्ट करना उसकी कैपेसिटी होगी ही नहीं ये एक तरह का ऐसा है ना बैरियर क्रॉस करना। हाँ यानी कि आपको जब तक यदि कोई एक प्रश्न उठा है तो वो एक्चुअली एक पानी के बुलबुले की तरह सामने आ जाता है अगर आपने उसका समाधान नहीं किया तो साहब उसके आगे उसके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा मैं यहाँ पर यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ मेरे साथ जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो वहाँ पर केमिस्ट्री में मेरे साथ ये समस्या आई और साहब हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही महान टीचर थे सरदार जी थे मुझे उनका नाम नहीं याद है वो साहब कहीं अमेरिका अमेरिका से पढ़कर आए थे तो साहब उन्होंने आते ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ाना शुरू किया मुझे आज भी याद है कि जब उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात शुरू की ना तो मेरे मन में कुछ सवाल उठे मैंने मतलब आदत तन हाथ उठाया और उनसे पूछा उनसे वो सवाल करने की कोशिश की उन्होंने हाथ से ही मुझसे कहा बैठ जाओ क्लास ख़त्म होगी उसके बाद बात करना साहब अगर क्लास के शुरू में ही सवाल उठ रहे थे और क्लास ख़त्म होने के बाद उनके जवाब मिलने थे तो बाकी क्लास में मेरे को क्या समझ आया होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं नतीजा ये हुआ कि उस पहली क्लास में जब उन्होंने फंडामेंटल्स समझाए मेरी समझ बंद हो गई और साहब उसके बाद चूँकि हमारी तो लगातार क्लासें थीं तो उसके बाद उनसे क्लास के बाद जाकर पूछने का अवसर नहीं मिला मन नहीं हुआ बात खत्म नहीं नहीं अफसर नहीं था क्योंकि उसके बाद अगली क्लास थी और उसके बाद अगली क्लास थी और शाम को तो छुट्टी तो चार साढ़े चार बजे होती थी उसके बाद शायद एनसीसी के लिए भी जाना था तो नतीजा हुआ कि उनसे उस दिन तो नहीं ही पूछ पाए और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास शायद अगले हफ्ते में थी तो साहब बात खत्म हो गई और नतीजा ये हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो उस दिन नहीं समझ आई वो भाई साहब आज तक नहीं समझ आई है तो <laughs> तो मैं इसलिए श्री आर के सिंह साहब का इसलिए गुणगान कर रहा हूँ खैर उसके बाद साहब एक बात और भी पता चली कि आर के सिंह साहब जो कपड़े पहनते थे ना यानी जो धोती कुर्ता पहनते थे उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो धोती कुर्ता जो था वो किसी ख़ास कपड़े का था आप जानते हैं वो कपड़ा कौन सा था खादी? नहीं साहब वो खादी वादी नहीं था हाँ। वो धोती कुर्ता हुआ करता था कि जो कपड़े की गांठें गांठें आती आती हाँ। उस समय कहीं सूरत से या कहां से या वो एक सफेद कपड़े में बांध कर लाई जाती थी अरे, तो अरे। ये वो कपड़ा चूंकि दुकानदार फेंक देते थे ये उन कपड़ों का कुर्ता बनवाते थे और पहनते आरके सिंह साहब कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे। सिंह साहब जो जो थे, थे, वो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे होते थे, हाँ। उनको हाँ। शाम को हाँ। पढ़ाया करते अब आपको दूसरे गुरु के बारे में बताता हूँ हाँ। हमारे दूसरे गुरु थे अच्छा जैसे आरके सिंह साहब जो थे वो धोती कुर्ता पहनते थे हमेशा धोती कुर्ता ही पहनते थे हमारे दूसरे गुरु जिनकी मुझे याद है वो थे श्री योगेंद्र राय जी राय साहब हमें गणित पढ़ाते थे और क्लास टेन सी में हमारे क्लास टीचर भी थे क्लास सी हाँ तो वो क्लास टीचर नहीं थे ना वो साइंस के टीचर थे क्लास टीचर थे श्री योगेंद्र राय जी अब साहब योगेंद्र राय साहब चूंकि क्लास टीचर थे बस साहब तो इनका ध्यान थोड़ा मतलब हम लोग की क्लास पर ज़्यादा ही रहता था योगेंद्र राय साहब लंबे तगड़े मतलब तगड़े नहीं मगर लंबे से व्यक्ति थे जैसी मुझको याद है और ये बहुत ही एक तरह से सोफेस्टिकेटेड टाइप के व्यक्ति थे और साहब इनका जो गणित पढ़ाने का तरीका था वो बढ़िया था इनका कहना था कि गणित का जितना अभ्यास किया जाएगा यानी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपको लाभ होगा तो नतीजे के तौर पे क्या होता था कि जब वो कोई विषय मतलब एक टॉपिक पढ़ा लेते थे ना उसके बाद वो उसकी पूरी प्रश्नावली होमवर्क के लिए दे देते दे थे, थे मतलब पूरी एक्सरसाइज करके कर आपको लानी होती थी देखिए कॉपियां तो हर दिन जचती नहीं थी कॉपियां तो हफ्ते में एक दो बार जचती थी साहब हम उन लोगों में से थे जो कि उस जितने प्रश्न आए उतने तो कर दिए और जो नहीं आए उसके लिए जगह छोड़ देते थे नतीजे के तौर पर हमारी जो होमवर्क की कॉपी होती थी वो आधी से ज्यादा खाली रहती थी तो आप पूछते क्यों नहीं थे वो जो नहीं आता? हाँ था था। अब साहब चक्कर ये है कि योगेंद्र राय साहब जो थे उनके एक खूबी और थी वो वो वो ये थी कि वो अत्यंत व्यस्त रहते थे। वो मतलब स्कूल के के हर काम में उनका दखल था। तो नतीजे तौर पे उनको खाली पाना मुश्किल काम था और दूसरी बात ये कि उस जमाने में मुझे लगता है कि ऐसा कोई कल्चर भी नहीं था हाँ। कि आप अध्यापक को घेरकर उससे सवाल पूछे जैसे आजकल मैं देखता हूं कि अध्यापक को घेरकर आप उससे सवाल पूछ सकते हैं, मगर उस जमाने में ऐसा कुछ था नहीं नतीजा क्या होता था सब कि हमारी कॉपी खाली रह जाती थी और इसके बारे में मैं आपको अपने पिछले अंक में बता चुका हूं जी हां, तो साहब योगेंद्र राय साहब ने हमको एक जो सबसे बढ़िया बात सिखाई वो ये थी कि भैया करत करत अभ्यास तो जड़मती हो तो सुजान सही बात तो साहब हम आपको बताएं उनसे मैंने ये जो शिक्षा पाई देखिए गणित की शिक्षा तो गणित की शिक्षा के लिए मैं अभी अपने एक और गुरु की चर्चा करूंगा हाँ वो बहुत जरूरी है। जो मतलब जिनसे मैंने गणित सीखी मगर मैं इसलिए यहाँ पर योगेंद्र राय जी का नाम पहले ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने गणित का एक बेसिक प्रिंसिपल मुझको सिखाया मैं उसके लिए आभारी हूँ देखिए सादगी और अध्यवसाय हाँ। इसके बारे में जब बातें करता हूँ तो श्री आर के सिंह जी का नाम आता है रामकुमार सिंह जी का और इसके बाद जब मैं अभ्यास की बात करता हूँ तो मैं निश्चित ही श्री योगेंद्र राय जी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझको ये सिखा दिया कि भैया अगर किसी भी चीज़ में एक्सपर्टाइज चाहिए तो आपको उसके लिए बार बार अभ्यास करते ही रहना पड़ेगा उसके बगैर आपका गुजारा होगा नहीं तो साहब ये रहे दो गुरु जिनकी मैं चर्चा आपसे करना चाहता था आज अभी ऐसे और भी गुरु आएंगे मैं अगले हफ्तों में उनकी बात भी करूंगा, मगर सर्वविद्या की राजधानी की चर्चा यहाँ पर समाप्त नहीं हो रही है ये केवल उसका पहला अंक है इसके साथ ही मैं आपसे अनुमति चाहूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज समय ज़्यादा हो गया है पिछले हफ्ते मैंने बहुत लंबी बात की थी तो आज उसके कॉम्पेंसेशन में थोड़ी कम बात करता हूँ तो चलिए साहब आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आ, मेरी बात सुनते रहें और आप भी आपके लिए जो सर्वविद्या की राजधानी हो उसकी चर्चा तो करिए अरे भैया मुझसे ना भी करिए और दोस्तों से तो करिए आज फ्रेंडशिप डे है ना मगर कल इसको सुनेंगे तो चलिए कल भी फ्रेंडशिप डे मना लीजिएगा लीजिए हर, हाँ। डे, डे, डे हाँ, तो हर, हाँ, हर दिन हर रिश्ते की क्या बोलते है इम्पोर्टेंस है बराबर और निभने हर दिन है ऐसा नहीं की फ्रेंडशिप डे आज है तो आज ही निभा के बाकी दिन छुट्टी ये थोड़ी ठीक है साहब चलते हैं फिर नमस्कार नमस्कार दोनों के हैं रूप हजार पर मेरी सुन जो संसार दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार कोई मत नैन चुराई मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार